स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश स्वामी ब्रह्मेशानंद प्रकाशकीय स्वामी विवेकानंद के एक वे जन्म वर्ष के शुभ अवसर पर रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ सन्यासी तथा रामकृष्ण मिशन की अंग्रेजी मासिक पत्रिका द वेदांत श्री के, के पूर्व संपादक स्वामी ब्रह्मेशानंद के स्वामी विवेकानंद विषयक लेखों का यह संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष हो रहा है इन लेखों में से कुछ लेख रामकृष्ण अद्भुतानंद आश्रम छपरा द्वारा सन उन्नीस में प्रकाशित श्री रामकृष्ण के तीन रूप में तथा कुछ लेख रामकृष्ण मिशन आश्रम मोरा रांची द्वारा सन उन्नीस में प्रकाशित शिकागो धर्म सभा और रामकृष्ण भावधारा नामक पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं अब ये दोनों पुस्तकें अनुपलब्ध हैं विश्वात्मा स्वामी विवेकानंद नामक लेख लेखक के अंग्रेजी लेख द यूनिवर्सल मैन का अनुवाद है अनुवादक धमतरी छत्तीसगढ़ के ही श्री हिमाचल मढ़हरिया के हम आभारी हैं हम चंडीगढ़ के श्री ए पी एन पंकज के भी विद्वतापूर्ण प्रस्तावना के लिए आभारी हैं स्वामी विवेकानंद को आज कौन नहीं जानता अपना विराट बहुमुखी व्यक्तित्व एक तरह से हुए हीरे के समान है जिसे जिस दिशा से भी देखा जाए सुंदर और प्रकाशपुंज प्रतीत होता है लेकिन आखिर स्वामी विवेकानंद थे कौन वे मानव थे या देवता और यदि वे मानव थे तो हम सामान्य मानवों से किन बातों में महान थे विद्वान लेखक ने इन्हीं कुछ प्रश्नों पर अपने विचार हमारे समक्ष रखने का प्रयत्न किया है वह नहीं चाहता कि पाठक उसके विचारों को बिना सोचे स्वीकार करे स्वामी विवेकानंद के एक जन्म वर्ष में हम सभी स्वतंत्र रूप से स्वामी जी को जानने का प्रयत्न करें यही लेखक का उद्देश्य है आशा है यह पुस्तिका पाठकों को स्वामी विवेकानंद के बारे में अधिक जानने की तथा उनके उपदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करेगी प्रकाशक नागपुर